अपना स्वरूप ज्ञान विवेचन प्रकार अपना स्वरूप ज्ञान के लिए कैसे विवेचन विचार भी, करना है उसके प्रकार किस प्रकार विवेचन करना है वो उपाधि तृत्याद अन्यम आत्मा नम अवधारित तीन उपाधि से आत्मा को जानने के लिए उसका विवेचन कैसे करना है कहते हैं। युक्तम युक्तम यथा यथा वपुस्त सावघात आत्मात शुद्ध विविंच्या तुसादिभि यात तंडुला जैसे तुसादिभि युक्त चावल के ऊपर इसी प्रकार आत्मा भी आत्मा है वपु तुषाद भी कोश युक्त शरीर तुषाद से कोश से युक्त है तंडुल कोश तुषाद से युक्त है ये शरीर से युक्त है शरीर कोश है वपु शरीर हो गया तुष के स्थान वपु तुषाद भी कोश है से आत्मा युक्त है कोश पांच कोष है वो वपू है शरीर पांच कोष से युक्त है आत्मा। आत्मान आंतरम शुद्धम बेमिंचात जैसे कोष से युक्त है तंडुला तंडुलों को प्राप्त करने के लिए अवघात कुटना पड़ता है तुष को हटा करके तंडुलों को निकालते हैं। ठीक कि इसी प्रकार आत्मा ये तुष स्थानीय आदि से युक्त है उनको भी अवघात रूप कूटना है युक्ति रूप अवघात वहाँ तो कूटना है पिटना है यहाँ युक्ति रूप अवघात युक्ति के द्वारा एक एक को हटाना पड़ेगा पांच कोष को युक्ति रूप अवघात से आंतरम शुद्धम आत्मानो तो। बेविचास यथा तंडुल त्डुल कोष से अंदर है उसको निकालते हैं, इसी प्रकार शुद्ध आत्मा है अंदर है पांच कोष के अंदर है युक्ति रूप अवघात कूट कर युक्त करके युक्ति के द्वारा एक एक घटा करके शुद्ध को समझी निश्चय करी टिकामी करे टीका पंच कोश आत्मानदात्म्यम पंच कोश आत्मान पांच कोश से तादात्म्य हो करके आत्मा स्थित है वस्तु तो कोष के साथ आत्मा का तादात्म्य एक रूपता नहीं होती है किंतु तो तो भ्रांति से एक रूपता का भान होता है मिथ्या वास्तव तादात में नहीं से पंचकोश से में करके आत्मा स्थित है उस को को करे। किसमें स्थित पांच कोश कैसे बपु फूल तुषादी को तुल जैसे तुषाद से युक्त तंडुल इसी प्रकार श से युक्त हे व पुस्तिक सर आदि कोश से युक्ति अवघात अत अवहन अवघात हे फन से धय करें तो अवघात हो जाएगा लिप्ट करें तो अवहन हो जाएगा अवघात अवहन से शुद्ध आत्मा अनुमत पृथक कर विवेक ने जानिया पृथक जानी तंडू को धान को कूट करके तंत्र को निकालते हैं इसी तरह युक्ति रूप अवघात के तरह आत्मा को पुत्र विभिन्न ऊपर पाटे ऐसे टीका विभिन्न कैसे विचार करे युक्ति थोड़ा देव हो न आत्मा कार्यभूत घटबेह का पक्ष बनाया आत्मा न आत्मा से भिन्न ही आत्मा भिन्न साध्य हुआ अथवात्म तुलह अनात्मा आत्मा कार्य भूत कार्यत् घटवत घट जैसे कार्य है आत्मा नहीं है तूल देह भी कार्य जन्म होता है मन नष्ट होता है इसलिए भी आत्मा नहीं है जैसे देह आत्मा नहीं है इसी प्रकार सूक्ष्म देह भी तत्व अनात्मा सुखदेह को पक्ष्मेह को पक्ष बनाना सूक्ष्म देहो अनात्मा देहत्वाद स्थल देहवत जैसे स्थल देह अनात्मा है सूक्ष्म अनात्मा है पांच ज्ञानेन्द्र पांच कर्मेंद्र पांच प्राण मन बुद्धि मिलकर होते ये भी देह कारण आत्मा नहीं है अनुमान आदिना अलग आत्माचानी या भिन्न आत्मा को पृथ्व करके जाने यही विचार करना युक्ति रूप अवघात के द्वारा शुद्धं स्तर ही सर्वतान न दृश्य आत्मा सर्वगत है जैसे आकाश सब के अंदर बाहर एक है इसी प्रकार आत्मा भी के अंदर बाहर एक है अलग अलग नहीं है सबके अंदर और बाहर एक ही आत्मा है केवल शरीर में सौ अलग है उसमें आत्मा की अभिव्यक्ति होती है अलग अलग अंतकरण होने के कारण चिदाभाष भी नलग अलग, अलग जल घट में जल रखेंगे चंद्र का प्रतिम्ब आकाश का प्रतिम्ब अलग अलग, अलग दिखेगा बिंब रूप आकाश एक है इसी प्रकार बिंब रूप चेतन एक ही है उसको नहीं समझ करके प्रतिब को च, आ, समझ कर चिदाभाष को आत्मा समझ करके बिंब रूप चेतन एक है उसको नहीं समझ कर को मान करके में अलग अलग अलग अलग दिखता है सर्वगत है अभी शंका करते आत्मा है तरी सर्वत सर्वत तो न सर्वत्र दिश्य है न सर्वत्र बुद्धा सदा, अपना सदा सर्वगत, सर्वगत ही सदा ही सर्व अपना होने पर भी सर्वत्र न भाषते सर्वत्र उसका भान नहीं होता है कहा भान होगा बुद्धो एवं भाषे में ही भान होता है में अभिव्यक्त होता है सर्वगत होने है। सूक्ष्म में ही अभिव्यक्त होता है भान होता है ऐसा क्यों है जिस प्रकार प्रतिबिंब आकाश सर्वत्र है पत्थर में आकाश का प्रतिब होता है तो प्रतिबिंब हो जाएगा स्वच्छे से प्रतिबिब सच्चे में जैसे प्रतिबिंब होता है काष्ठ सच्चा हो जाएगा उसमें प्रतिब दिखता है दीवालों को भी सच्चा करेंगे तो प्रतिब दिखेगा सच्चा होने पर प्रतिबंब होता है जिस प्रकार स्वच्छ में ही प्रतिबंब होता है जल स्वच्छ है तो अच्छा प्रतिम्ब होता है स्वच्छे सो द्रव्य से प्रतिबिंब हो जैसे होता है जैसे बुद्धो एवं अपना अवभाष बुद्धि में ही अभिव्यक्त होता है अपना चेतना सर्वत्र होने पर भी बुद्धि में अभिभक्त होता है इसे साक्षात्कार जो होता है अंतकरण में ही अंतकरण के द्वारा साक्षात्कार होता है सदा सर्वगत होती सर्वगत का ईसा नहीं सब सर्वगत सब ग जाकर पहुंचा ऐसा नहीं सदा सर्वत्र व्याप्य स्थित होगी सर्वव्यापक है व्याप्त होकर के स्थित है जड़े ही बही प्रभुताक्ष न प्रकाश्य जड़ है इंद्रिय जब बाहर प्रवृत्त होते हैं अन्य रूप से घटोपट आदि बाहर को प्रवृत्त होने वाले इंद्रिय के द्वारा जड़े ही न प्रकाशित है जड़ के द्वारा आत्मा प्रकाशित नहीं हो आत्मा तो प्रकाश रूप तो है उसको जड़ क्या प्रकाश करेंगे इंद्रिय तो जड़ ही राग आदि भी अविध्यायाम बुद्ध हो बुद्धि तो जड़ है कि उसमें राग द्वेश नहीं है रागादि अविध्यायाम जब रागादि युक्त है तो बुद्धि में भी भान नहीं होगा इंद्रिय, अस्थी, इंद्रिय अस्थी राग द्वेश व्यवस्थित हो तय वसम आग छिपंथी में हो इंद्रियो के प्रत्येक इंद्रियो के विषय इंद्रिय में राग ही, उसके अधीन में नहीं आए क्योंकि तो तव ही अस्य परिपंथ मार्ग के, के परिपंथी द्रिरोधी है जो अंत कोण शुद्ध होता है रागद्वेश रहित हो जाता है यही शुद्धि है जितने सब जप ध्यान आदि करना कर्म सेवादि करते हैं अवभाषित न सर्वत्र यथा प्रतिबंब स्वच्छ सुपण आदि से नदी जैसे प्रतिबिंब सर्वत्र नहीं लिखता है स्वच्छ दर्पण आदि में ही लिखता है दर्पण में तड़ग में किसी वे स्वच्छ में, में दिखता है अन्य तो नहीं दिखता है ठीक प्रकार। होने पर भी बुद्धि में ही उसका अभी उसकी अभिव्यक्ति होती है सर्वत्र नहीं है। तो। ना सर्वत्र है तो देह में भी स्थित है अब देह में रहेगा तो देह धर्म का तो संबंध हो जाएगा देह में स्थित है तो देह धर्म के साथ संबंध हो जाएगा तो फिर क्या शुद्ध होगा इसलिए कहते हैं देह स्थित आत्मान और उदासीन राजुष दृष्टान्त न आत्मा देह में स्थित होने पर भी उदासीन है राजदेश तो किसके पक्ष में नहीं रहता उदासीन उसके गुण जो के साथ संबंध नहीं होता है राजपुरश दृष्टिका कहते दे मनोबुद्धि प्रकृति तद्वृत्ति साक्षिण विद्यासदात्म राजसदा दे मनोबुदि प्रकृति विद्या देह इंद्रिय मनोबुद्धि प्रकृति देह इंद्रिय मनोबुद्धि उनके प्रकृति कारण ज्ञान उनसे विलक्षण है यात्मा तद वृत्ति साक्षी मनोबुद्धि के वृत्ति के साक्षी को वृत्ति को प्रकाश करने वाले जब अंतकरण में परिणाम वृत्ति होती है उसका साक्षी है अपना घट ज्ञान पट ज्ञान होता है सुख दुख अंतकरण परिणाम वृत्ति है उसका साक्षी है अपना घट ज्ञान होने पर कभी संशय नहीं होता है मुझे घट ज्ञान हुआ या नहीं सुख दुख होने पर मुझे सुख हुआ या नहीं संशय नहीं होता है साक्षी उसको प्रकाश करता है अपना है वृत्ति का भी साक्षी वृत्ति का प्रकाश वृत्ति के अभाव का भी साखी है अंतकरणादि वृत्ति वृत्ति के अभाव को प्रकाश करने वाले करने वाले साक्षी है उसे विलक्षण है अपना को समझे सदा राजवत। राजा जिस प्रकार नगर में रहने पर भी वो उस सबसे विलक्षण है इसी प्रकार साक्षी सर्वेंद्र मनोबुद्धि के साक्षी होने से साक्ष्य धर्म उसमें नहीं आता है साक्षी में जिसम जिसको देखते हैं घट में रूप देखते है पट में रूप देखते हैं और रूप देखने वाले आत्मे नहीं आता है साक्ष होता है घट पट उसका धर्म आप में नहीं है दृश्य है पट पट में रक्त रूप है अपना नहीं है। में नहीं आता है साक्षी हो गया देह मनोबुद्धि उनमें वृत्ति है उनमें जो कुछ विकार है वो साक्षी में नहीं है वो दृष्ट है दृघ रूप है उनसे विलक्षण है जैसे राजा देहेन्द्र मनोबुद्धि प्रकृति मनोबुद्धि प्रकृति सब जड़ परिमाण दृश्य जड़ है जड़ परिणाम दृश्य सब है है, है और है। से विलक्षण सबदृक् साक्ष दृक् असु दृश्य हि दृष्य सेलक्षण के अशुद्धम जितने दृष्व अशुद्ध है दृक्शु आत्मा तुत्तीक्षीत वृत्तीय के साक्षिर्थित स्थिति तो। आत्मा यहाँ स्थित स्वगरे में राज स्थित मंत्रीषु वर्तमनसु सत्सु मंत्रीषु का मंत्री आदिषु ऐसे तो मंत्री आदि से पाठ होना चाहिए यदि मंत्री है तो लक्षण से करना पड़ेगा मंत्री आदि से क्योंकि मंत्री बहुत होते नहीं तो मंत्री आदि में मंत्री संदि सब है सब रहने पर भी राजा स्वयं साक्षित है तान पश्चिम साक्षी होकर देखता हुआ रहता है उसमें संबंध नहीं युद्ध करेंगे लड़ेंगे मरेंगे वही राजा अलग रहता है तदव देव जानी प्रकार आत्मा को समझे उनसे विलक्षण है राजा जैसे विलक्षण हे मंत्री आदिपेक्ष दे मनो दृश्य हे दृश्य से भिन्न हे दिग्पे न आत्मनो अभी अहुत यहाँ व्यापार दृश्य आत्मनो अभिकारी आयुतम आत्मा अभिकारी कैसे होगा तो ठीक नहीं सर्वदा व्यापार वन दृश्यते यदा व्यापारवाण दृश्यते हमेशा व्यापार दिखता है तो अभिकारी कैसे होगा इतराय हो। स्वेन्द्रियवा व्यापारी विवेकिना व्यापारी दृश्यते भ्रेशु धावत्सु दृश्य धावनी वहाशी या शिवारीनाषुसु आत्मा अभिकारी नहीं होना चाहिए हमेशा तो तो व्यापार वाला है ये शंका हुई थी व्यापार इंद्रिय में है इंद्रिय सुपृत सु व्यापार वाला जैसे ऐसे लगता है अभिव्यक्की के नाम अभिव्यक्तियों के दृष्टि से आत्मा व्यापार वाला जैसे वस्तु आत्मा में व्यापार नहीं होता है इंद्रियो में व्यापार है इंद्र में व्यापार होने पर आत्मा में व्यापार जैसे लगता है अभिवेकियों को उसमें दृष्टांत दिया है अभ्रश धावसु धावनी व यथा शशि दृश्यते कभी रात को देखो मेघ जोर से चलते हैं, चंद्र दिखता है वो तो दिखता है चंद्र इधर दौड़ता है चंद्र तो स्थिर है मेघ इधर चलते वंद्र दौड़ता है अभ्रश धावस मेघ दौड़ते समय यथा धावनी व दृश्य चंद्र दौता जैसे लगता है इसी प्रकार बड़े समझेदार व्यक्ति को भी भ्रम हो जाता है जो ट्रेन तो धावनी इसी प्रकार इंद्रिय में व्यापार होने पर अंतकर्ण में यहाँ केवल इंद्रिय नहीं अंतकर्ण में भी व्यापार है जैसे जल में कंपन होगा जल में प्रतिम्ब आकाश चंद्र में कंपन दिखता है ठीक इस प्रकार अंत करने में भी राग देश काम क्रोध वासना ये कुछ व्यापार वृत्ति भिन्न भिन्न है और उसमें प्रतिम्ब होता है आत्मा का प्रतिम्ब होने के कारण अविवेक नहीं करने पर लगता है ये आत्मा में व्यापार हुआ व्यापार आत्मा में नहीं आत्मा कूटस्थे नि कूटवत निर्विकार निष्ठ थे निर्विकार हमेशा है जल पेलाएंगे को तो कोई आकाश हिलेगा जले में प्रतिम्ब आकाश हिलता है कहता बच्चा कहता आकाश हिल रहा है बिंब रूप आकाश में कुछ नहीं है प्रतिम्ब में ऐसा दिखता है ठीक इसी प्रकार चेतन आत्मा बिंब रूप को नहीं समझ करके सीधा भाष बुद्धि के साथ तादात्मा अपन है और बुद्धि अंत में कंपन हुआ वृत्ति हुई तो आत्मा में व्यापार जैसे लगता है वस्तु आत्मा में व्यापार नहीं है जैसे चंद्र में देखा दृष्टान्त टीका में देखो इंद्रिया व्याप इसलिए इंद्रिया आदि इंद्रिय मनोबुद्धि में व्यापार होने पर इवो, व्यापार भाला जैसे लगता है अभिवेकी नाम अभिवेकी नाम ना का क्या है गुरुशास्त्र आदि रही गुरुशास्त्र उपदेश नहीं और विवेक नहीं विचार नहीं तो उनको ऐसा लगता है आत्मा व्यापारी वो गुरु शास्त्र उपदेश ग्रहण करके विचार करेंगे तो आत्मा में कोई व्यापार नहीं शांत तो है बिंब रूप है नत्व पश्य तत्व दुष तत्व साक्षात्कार करने वाले तत्व दृक्ष तत्व दुशांत तत्व ज्ञान का, तो तो का कोई ऐसा नहीं दिखता है वो समझते है आत्मा तत्व तो तो शांत तो है।, तो है।, तो है मैं शांत हूँ कुटस्थ रूप में अधिष्ठान और ये सब और में दिखता है सब मेरे में अधिष्ट है आरोपित है अध्यस्त है अधिष्ठान अधिष्ठान शांत है अध्यस्त धर्म में दिखता है कंपन चलना अधिष्ठान शांत है ऐसे सबको तो दिख देखते है यथा मेघ सुयु वसा धाव सु मेघ दौड़ते अपने आपने वायु के द्वारा वायु चलने पर मेघ दौड़ते है वायु तो के कारण दौड़ते समय चंद्रो भी धावन लौकिक ही दृश्य लोग को समझते चंद्र इधर दौड़ा दिखता है ना तो चंद्रमा थावती ऐसे भाग्य द्वारा तो मेघ चलेगा तो चंद्रमा दौड़ता है ऐसा तो नहीं है दिखता है ऐसा अभी अभिव्यक्ति के कारण तद्वत आत्मा भी आत्मा में व्यापार है ही नहीं विचार रहित तो गुरुशास्त्र उपदेश रहित तो, को अभिव्यक्तियों को दिखता है आत्मा व्यापारी वो आत्मा में व्यापार नहीं है इसलिए अभिकारी आत्मा अभिकारियों या आत्मा, देहे इंदिरा मनोबुद्धि सब जड़ हि चेतना नहीं किंतु दिखता है तो चेतन सचेतन दिखते हैं न देहे इंदिरा मनोबुद्धि आत्मवत किम्थम सचेतना दृश्य से आत्म तो सचेतन ठीक है है, किंतु वो तो सचेतन दिखते हैं, हैं? हैं। क्यों दिखते से धियः है इतना स्वीया सूर्यालोक यहां वर्षो यहाँ सूरियालोक आश्रि शौकिया वर्षंते इसी प्रकार देहेन्द्र मनोध्य आत्मचैतन्यम चैतन्यम आश्रित स्वीय से बर्तनते देह इंद्र होते हैं आत्मचैतन्य को आश्रय करके वो जड़ है स्वतः व्यापार नहीं हो सकता है वो आत्मचैतन्य चैतन्य को आश्रय करके ही उसके संबंध से ही देह इंद्रम में व्यापार होता है अपने अर्थ विषय में व्याप्त होते हैं अपने विषय में व्यापुर होते हैं देह इंद्र मनोबुद्धि आत्मचैतन्य को आश्रय करके जैसे लोग आलोक का आश्रय के व्यापार करते चलते फिरते कुछ करते हैं सूर्यलोक को आश्रय करके आलोक में ना अंधकार में बिल्कुल अंधकार में कुछ व्यापार नहीं कर सकते हैं आलोक आश्रय करते हैं इसी प्रकार आलोक आश्रय को जो करते आलोक में चलते उसमें भी सूर्य को दिखता है सूर्यालोक शरीर में दिखता है व्यापार करते समय देहेन्द्र मनोबुद्धि चैतन्य का आश्रय करके व्यापार करने से देह इंद्र में आत्म चैतन्य दिखता है उसका प्रतिम्बा के संबंध से सचेतन जैसे दिखते हैं। है वस्तु तो जड़ ही है जिस प्रकार शरीर सूर्यालोक विशिष्ट नहीं है अंधकार सूर्यालोक विशिष्ट नहीं होता है सूर्य के संबंध से किरण से उसमें आलोक देह में दिखता है वस्तु तो देह का धर्म नहीं आलोक ठीक इस प्रकार देह में जिस चैतन्य का आश्रय पर व्यापार होता है चैतन्य उसमें दिखता है अभिभक्त होता है वस्तु तो चैतन्य उसमें नहीं है जड़ ही है सत्य ज्ञान आनंद रूप से आत्मा न आत्मा तो सत्य ज्ञान आनंद रूप है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो ब्रह्म को सत्य ज्ञान का वही ब्रह्म है तत्व से कहकर जीवो का विज्ञानम आनंद ब्रह्म आनंद रूप भी ब्रह्म है सत्य ज्ञान रूपये आनंद रूपे वही आत्मा है उसके चैतन्य का आश्रय करके देहेन्द्रमन बुद्धिदय सब अपने अपने विषय में वर्तंत स्वकीय अर्थु अर्थम स्वस्व विषय वर्तंत अपने अपने विषय में रहते हैं विषय में प्रभुत्व होते हैं व्यापार विशिष्ट होते हैं जिस प्रकार जना सूर्यालोकम आस जन का अथ प्राणी न केवल मनुष्य नहीं पशुपक्षी भी सूर्य में आश्रित व्यापार से व्यवहार सूर्य प्रकाश का आश्रय करे अपने अपने व्यापार में प्राप्त होते व्यवहार करते हैं इसी प्रकार स्वतः चैतन्यम आत्मा ने स्वतः तो चैतन्य आत्मा में है देहे इंद्रिया में नहीं है उसके संबंध से दिखता है भ्रांति से देहे इंद्रिया तो जड़ा है सब जड़ है जितने दृश्य ज्ञ सब जड़ है जो कोई भी हो ज्ञान का विषय है तो जड़ है किसी भी ज्ञान का विषय हो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय हो अनुमिति ज्ञान का उपमिति शब्द पुराण ज्ञान का विषय है है तो जड़ है अनात्मा है अनित्य है आत्मा नहीं है आत्मा तो दीर्घ रूप है साक्षी है दृष्टा है चेतन है बाकी सब वो जड़ है इसलिए सर्वत्र दृश्य है तो मिथ्या है कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा दिशा दि दृश्य है मिथ्या है रजिस्टर पर भी दृश्य है मिथ्या है तो इसको विचार करे जितने दृश्य गे पदार्थ उसमें कोई भी सत्य नहीं देखने है देखने वाला ही चेतन है बाकी सब जड़े है ठीक है में हो गया दे याचेश वर्धंतेमार जन